बीरे और मेंढक एक वक्त की दास्ता है एक मछेरा और उसकी बीवी रहते थे उनकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम था लीना हर रोज मछेरा दरिया के साहिल की जानी बरवाना हो जाता और वापस आता अपने खानदान के लिए कुछ मुट्ठी भर मछलियां लेकर एक दिन जब वो अपनी मछलियों के जाल बिछा रहा था उसने एक �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 مچھیرا اس سے اپنی بیٹی کی طرح محبت کرتا تھا کچھ سالوں کے بعد لینہ اور فیونا خوبصورت لڑکیاں بن کر بڑی ہو گئی جبکہ لینہ اپنی امی کی طرح دکھتی تھی فیونا اپنے اببا کی طرح ہی رحم دل اور خیال رکھنے والی تھی مچھیرا بہت بیمار تھا اور جلدی ہی مر گیا فیونا کا دل ٹوٹ گیا تم ہمارے لیے بدقسمتی لائی ہو تم بدقسمت ہو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 خاتون نے پانی پی لینے کے بعد کہا تم اتنی رہم دل اور باعدب ہو کہ میں تمہیں توفا دیے بینا نہیں رہ سکتی ہر مرتبہ جب کچھ تمہارے دل کو چھو جائے اور وہ آنسو بن کر باہر آئے تو وہ ہیرے اور موتی بن جائیں گے وہ غریب خاتون دراصل ایک پری تھی اور جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھ چھوڑے وہ ایک پری بن گئی پیونا کے پاس کوئی الفاظ نہیں رہے जब इस यकीन के साथ फियोना उसके पाँव पर गिरी, परी मुस्कुराई और गायब हो गई। फियोना घर पहुँची और उसने अपनी अम्मी को गुस्से में तम-तमाया हुआ पाया। अफसार से वापस आने में तुमने इतनी देर कैसे लगाई? क्या तुम्हें इल्म नहीं कि मैं और तुम्हारी बहन प्यासे हैं? फौरन तुम बाबरची खाने में जाओ।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 تم فوراً آب پر جاوگی. کیا تمہیں خوشی نہیں ہوگی میری پیاری بچی یہ تحفہ پا کر؟ تمہیں بس آب سار سے پانی بھرنا ہوگا اور جب کوئی غریب خاتون تم سے پانی مانگتی ہے کہ اسے پانی پلاؤ تو اسے بہت ادب سے پانی پلاؤ اور جلدی ہی تمہیں بھی جتنا تم چاہوگی ہیرے اور موتی مل جائیں گے۔ جیسا آپ کہیں امی؟ بہت اچھا تو پھر تم جاؤ؟ लीना आपसार पर गई और अपने साथ घर की सबसे खूबसूरत चांदी की सुराही ले गई। जब उसने आपसार से पानी निकाला, उसने एक बहुत ही सुंदर लिबास में एक खातून को जंगल से आते देखा, जो उसके पास आई और उससे पीने के लिए पानी मांगा। ओह, खूबसूरत लड़की, क्या मैं तुम्हारी सुराही से पानी पी सकती हू तुम्हें तो लगता होगा ना कि ये चांदी की सुराही बस तुम जैसी मलिका के लिए लाई गई है। तुम्हें जरा भी अदब नहीं है। ठीक है फिर, क्योंकि तुम इतनी रूखी और बदतमीज़ हो, मैं तुम्हें बदुआ देती हूँ कि हर दफा जब तुम बोलना चाहोगी, तो तुम बस मेंढक की तरह टलटराओगी। लीना जब उसे रो पर जब वो रो रही थी तो उसके अंदर से सिर्फ टटरानी की आवाज निकल रही थी मेरी बेटी ये कैसी आवाज तुम निकाल रही हो लीना ने बोलने की कोशिश की पर वो टटराई इसे बददुआ मिली है मेरी बेटी पर लानत पड़ी है और रहम करो तुम ही हो जो इन सब की वजह हो और जब वक्त आएगा तो तुम इस जकड़ी मत चु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 और वो उसे साफ-साफ देख भी नहीं पाया शहजादा मुस्कराया। वो उसकी पुरकशिश आवाज से मुतासिर हो गया था पियोना घर के अंदर वापस गई उसे इसका इल्म नहीं था कि शहजादे ने उसे देख लिया है शहजादा उसके चेहरे को देखे बिना रह सका उसने अपने पहरेदारों को रुकने का हुक्म दिया और میں نے باہر کھلیان میں ایک سندر لڑکی کو دیکھا تھا اس کی آواز اتنی خوبصورت اور دلکش تھی کہ مجھے اسسے محبت ہو گئی ہے وہ کون ہے خیر وہ میری بیٹی ہے میں جا کر فورا ہی اسے لاتی ہوں لینا جل्دی ہی اپنی بہن کے کپڑے پہن لو اور باہر جاؤ کیونکہ ایک شہزادہ تم سے ملنے آیا ہے و تمہاری آواز اتنی میٹھی اور اتنی دلکش ہیں کس اس نے میرے دل کو مشرت سے بھر دیا ہے مجھے تمہیں اپنی دلہن بنانے میں خوشی ہو मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मेरे लिए एक बार गा सको तो ताकि मैं तुम्हारी मीठी आवाज को कैद कर सकूं इस सीप में ताकि मेरी अम्मी सुन सकें और इस निकाह के लिए अपनी रजामंदी दे सकें लीना ने अपनी बखुलाहट में गाने की कोशिश की और वो टरटराने लगी आखिर यह कैसा मजाक है क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो पहरेदारों पकड़ो इस खातून को और ले जाओ इसे फौरन यहां से शहजादे, मेहरबानी करके मेरी बहन को माफ कर दो, क्योंकि उसे बद्दुआ मिली है कि जब वो बोलना चाहती है, तो वो एक मैंडर की तरह टर्टर आती है। मैं ही बाहर खलीहान में गा रही थी। शहजादा फियोना को देखकर हैरान हो गया, पर वो इस बात का यकीन कर लेना चाहता था कि उसे बेवकूफ तो नहीं बनाया � वो पहले से ही बहुत शहजादा है उसे और बदतर मत बनाओ मैं गुजारिश करती हूँ। शहजादा उसकी आवाज से बहुत मुतासर हुआ। तुम्हारी आवाज उतनी ही खूबसूरत है जितनी कि तुम हो और ये दिखाती है कि तुम्हारा दिल भी बहुत ही खूबसूरत होगा। मुझे तुम्हें अपनी शहजादी बनाने में बहुत खुशी होगी। म मैं झूठी मेंढकी से निकाह नहीं कर सकता। फियोना घुटने टेक कर आसमान की तरफ देखते हुए बोली, ओ तिलस्मी परी, महरबानी करके मेरी मदद के लिए आओ और मेरी बरकत मेरी बहन को दो। मैं उसकी अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ ताकि वो अपना ख़ाब पूरा कर सके और एक शाहजादे से निकाह कर सके। � तभी उसके सामने परी नुमाया हुई। मैं देख रही हूँ कि तुमने अपना सबक सीख लिया। मैं तुम्हारी बदुआ वापस लेती हूँ। और अब जब तुम बोलना चाहोगी, तो तुम्हारे अंदर से बहुत खूबसूरत आवाज निकलेगी। परी ने अपनी तिलसमी छड़ी घुमाई और लीना तिलसम में घिर गई। बिल्कुल अपनी बहन की तरह। बहुत बहुत ने अपनी तल्स्मी छड़ी घुमाई और गायब हो गई मुझे तुमसे निकाह करके बहुत अच्छा लगेगा फियोना क्योंकि मुझे तुम्हारे रहम और माफ करने वाले दिल से मोहब्बत हो गई है और जहां तक तुम्हारी बहन का सवाल है मेरा छोटा भाई भी उससे निकाह करने में खुशी महसूस करेगा और वह उसे बहुत खुश रखेगा शहजादे की पेशकश सुनकर फियोना बहुत खुश हुई और उन्होंने फौरन निकाह करने का फैसला किया एक शानदार निकाह का इंतजाम हुआ और दोनों बहनों की शादी हो गई पूरी सल्तनत के लोगों को न्यौता दिया गया हालाँकि उनकी मां को न्यौता नहीं मिला एक साल गुजर चुका था और सल्तनत ने खुशियां मनाई एक बहुत ही सुंदर छोटी शहजादी की پیدائش पर पियोना ने छोटी शहजादी को अपनी बाहों में उठाया जब छोटी शहजादी पहली मर्तबा रोई एक छोटा सा आंसू उसके गालों से गिरा और एक चमकते हीरे में तब्दील हो गया एक मर्तबा फिर रहम फतेहयाब हुआ